संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अहिंसा पूर्वक राज्य शासन करने के विषय में दुमत्सेन और सत्यवान का संवाद। ने पूछा पितामह, राजा किसी की हिंसा की हिंसा किए बिना प्रजा रक्षा कैसे कर सकता है भीष्मी ने कहा युधेर इस विषय में दुमत्न और सत्यवान के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है सुना है एक दिन सत्यवान ने देखा कि पिता की आज्ञा से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 तथा राजा को बहुत सोच विचार कर दंड का निश्चय करना चाहिए दुष्ट पुरुष भी कभी साधन संग से सुधर कर सुशील बन जाता है तथा बहुत से दुष्ट पुरुषों की भी संतानें अच्छी निकल आती है इसलिए दुष्टों को प्राण दंड देकर उनका छेद नहीं करना चाहिए उनकी जड़ उखाड़ना सनातन धर्म नहीं है हल्का सा शारीरिक दंड देना उचित है जिससे उनके पापों का प्रायश्चित हो जाए अथवा सर्वस्व छीन लेने का भय दिखाया जाए कैद कर लिया जाए या नाक कान आदि काटकर उन्हें कुरूप बना दिया जाए प्राण दंड देकर उनके कुटुंबियों को क्लेश पहुंचाना तो कदापि उचित नहीं है इसी तरह यदि वे पुरोहित ब्राह्मण की शरण जा चुके हो, तो भी राजा उन्हें दंड न दे प्रजापति की आज्ञा है कि यदि दुष्ट पुरुष ब्राह्मण की शरण जाकर यह प्रतिज्ञा करे कि आज से हम कोई पाप या अपराध नहीं करेंगे उन्हें छोड़ देना चाहिए बारंबार अपराध करने पर उसे पहले की भांति दंड दिए बिना छोड़ना ठीक नहीं है दंड और धारण करने वाले सन्यासी भी यदि पाप करे तो भी उन्हें दंड देना चाहिए ने कहा बेटा, जिस तरह से हो सके प्रजा को धर्म की मर्यादा के भीतर रखना चाहिए यही राजा का धर्म है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 अपराधी को वचन सुनाकर छोड़ दिया जाने लगा उसके बाद जुर्माना वसूल करने का दंड जारी किया गया और अब तो वध का दंड भी प्रचलित है फिर भी लोगों को मर्यादा के भीतर रखना कठिन हो गया है लुटेरे देवता पितर गंधर्व और मनुष्य किसी के नहीं होते वे तुम तो मरघट में जाकर मुर्दों के भी जेवर उतार लाते हैं भला उनको कौन राह पर ला सकता है उनके ऊपर विश्वास करने वालों को तो मूर्ख ही समझना चाहिए सत्यमान ने कहा पिताजी यदि आप लुटेरों का वध न करके उन्हें सत्पुरुष बनाने में असमर्थ हैं तो और किसी उत्तम उपाय से उनकी दस्यु वृत्ति का अंत कीजिए कितने ही राजा लोग कल्याण के लिए कठिन तपस्या करते हैं उन्हें देखकर उस राज्य में रहने वाले दुष्ट लज्जित होते हैं और वे अपने आचरण को सुधार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 पूर्वजों ने कृपा करके मुझे ऐसी शिक्षा दी थी इसलिए राजा को सतयुग में जबकि धर्म अपने चारों चरणों से मौजूद रहता है पूर्वोक्त अहिंसा में दंड का ही विधान करना चाहिए चेतायुग आने पर धर्म का प्रचार एक चौथाई कम हो जाता है उस समय की स्थिति के अनुसार वाग दंड के द्वारा प्रजा का शासन करना उचित है द्वापर में धर्म के दो ही पैर रह जाते हैं उस समय के लिए अर्थदंड उपयुक्त है